उमीड्य भ्रबुषे तडिद बराय बरा परिप्छल मुखार व्रजे कमल त्र विषारण बे क्ष मृदुपदे पशुपा गज श्लिष्य दर्शन मर्मता करो तुवा यथा तथा विदधा तुलम पटो म तस्तु स्वना पर <coughs> नम कमलना म कमल मिन नम कमल पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रहिणोती तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुक्षुर्वैशम प्रपद्ये अनंत सौंदर्य माधुर् सुधारस सिंधु बल बंधु प्रेमानंद पिपासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज go, go. लोग सावधान हो जाएं। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है चौरासी लाख प्रकार के प्राणी पृथक पृथक आकार के शरीर वाले हैं और ये सृष्टि ही आश्चर्य का स्वरूप है तस्मादात्मन आकाशक संभूता सबसे पहले आकाश आया आकाश कोई वस्तु है नाम है आकाश आकाश माने खाली जगह आप लोग आकाश में बैठे हैं इसे कहते हैं मठाकाश ऐसे ही घटाकाश होता है घड़े के अंदर भी आकाश होता है ये मकान के अंदर भी आकाश है और बड़ा आकाश उसके ऊपर है आकाश मानी कोई चीज नहीं खाली जगह इस संसार के बनने के सबसे पहले क्या हुआ आकाश आया हेलो अरे वो कोई सामान है क्या आकाश चाया अच्छा, आकाश में स्पर्श गुण नहीं है शब्द गुण है हम जो बोलते हैं वो आकाश में जाता है फैलता है आप लोग सुन रहे हैं ना हमारी ये आकाश की बाणी है इसके लिए कर्ण इंद्रिय दिया है भगवान लेकिन आकाश में वो शब्द उस आकाश से क्या पैदा हुआ वायु वायु का स्पर्श होता है गर्म हवा आ रही है कि ठंडी आ रही है लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं होता आकाश का गुण स्पर्श नहीं है शब्द है और उससे पैदा हुआ वायु उसका गुण स्पर्श उल्टी बात आकाशात वायु वायु रग्नि ही और वायु से आग पैदा हुआ वायु में आग का गुण नहीं है और आग पैदा हुआ अग्नि रा आग से पृथ्वी पैदा जल पैदा हो गया उल्टा और जल एक तरल द्रव्य है पृथ्वी उससे पृथ्वी पैदा हो गई भगवान का आश्चर्य में खिलवाड़ है सोचा बस हो गया संकल्पा दे वास्तु की तरफ समुतिष्ठ भगवान सत्य संकल्प है उनमें आठ प्रमुख गुण हैं उसमें एक गुण का नाम है सत्य संकल्प संकल्प हम लोग भी करते हैं लेकिन हमारा संकल्प सत्य नहीं है सोचते हैं हम लोग पहले उसके बाद कर्म करते हैं और भगवान कर्म वर्म नहीं करते सोचा और हो गया तो ये विलक्षण जगत ऐसा बनाया कि सर्वत्र विषमता रहे मिलने न पावे दो चीज यहां तक कि सात अरब आदमी इस समय है हमारे पृथ्वी पर किसी दो आदमी की शक्ल भी न मिले दो आदमी का अंगूठा निशान भी न मिले अरे इतने आदमी है और जरा सा अंगूठा और सबका अलग अलग आवाज अलग अलग चाल अलग अलग क्या विलक्षणता है सृष्टि में फिर बुद्धि अलग अलग हो इसमें क्या आश्चर्य है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती अनंत जन्मों के सबके संस्कार भी अलग अलग इसलिए सबका इंटरेस्ट रुचि वो भी अलग अलग एक बाप के चार बेटे एक मां के पेट से पैदा हुए चारों की खोपड़ी अलग अलग आइडिया अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग एक डाकू बना एक संत बना एक गृहस्थी बना एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा सब अलग अलग अगर आप लोगों से हम पूछे कि वर्तमान काल में जितने भी विश्व में व्यक्ति हैं सबसे अलग अलग भी पूछ जाओ आप क्या चाहते हैं क्या प्राप्तव्य है आपका कोई न कोई एम होगा आपका सबका अलग अलग उत्तर होगा छोटा सा बच्चा कहेगा हम अपने क्लास में पास हो जाएं बस उसका इतना ही लक्ष्य है अभी वो कलेक्टर कमिश्नर बनने का प्लान नहीं बना रहा है अभी तो ये बना रहा है कि दर्जा एक में पास हो जाऊं क्यों ताकि दूसरी में जाऊं फिर तीसरी में जाऊं फिर एम हो जाऊं पी डी हो जाऊ डिलीट हो जाऊं आईएस में आ जाऊं क्यों आईएस में आ जाएंगे तो फिर अच्छी नौकरी मिलेगी नौकरी।, नौकरी नौकरी नौकरी तो जीव का नेचर नहीं है नेचर हम लोगों का नेचर है पांच एक जीवन एक ज्ञान एक आनंद एक स्वतंत्रता और एक सब पर शासन करना ये पांच नेचर है क्यों इसलिए कि ये हमारे अंशी भगवान में पांचों है हमारे भगवान अजर अमर हमारे भगवान सर्वज्ञ हमारे भगवान आनंद सिंधु हमारे भगवान समस्त विश्व पर शासन करने वाले हमारे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र इसलिए हम लोग भी अपने अंशी के गुणों को नेचुरल चाहते हैं और आप कहते हैं कि पच्चीस साल का परिश्रम और लाखों रुपया खर्च करके और तकदीर ने भी साथ दिया आई में आ गए अब आप नौकरी चाहते हैं? अरे नहीं जी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि ढेर सारा रुपया मिलेगा रुपया हा हजार हजार के नोट ये रुपया क्यों चाहते हैं आप इसलिए कि रुपये से सब संसार के सामान मिल जाते हैं तो संसार के सामान से क्या होगा क्या होगा उससे आनंद मिलेगा आँ... आनंद क्यों चाहते हो चुप पता नहीं क्यों चाहते हैं बस चाहते हैं पैदाइशी है ये लक्ष्य मां बाप ने पढ़ाया नहीं कि बेटा आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ जब पैदा हुए तो पहला काम मैंने किया आनंद दो है अरे हम तो बोलना भी नहीं जानते थे जानते थे आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया पैदा होने के बाद रोए क्यों रोए पैदा होने में कष्ट हुआ उस कष्ट को आप रो कर निकाल रहे हैं कि हम तो आनंद चाहते हैं, ये क्या मिल रहा है थम ग्रास मक्षिका पाता पैदा होते ही दुख मिला तो आनंद के लिए ही सब कुछ चाहते हैं और अपने आनंद के लिए ध्यान दो अपने आनंद के लिए नवारे नवा पतुकाय पति प्रियो भवत्मनस्तु काम पति प्रि नवा अरे जायाय काम जाया प्रिया भवत् प्रिव्यात्मनस्तु काम जाया प्रिया भवत् नवारे प्रियाव्यात्मनस्तु काम पुत्र प्रिया भवा अरे विस्त कामाय वित्त प्रिव्यात्मनस्तु काम वित्त प्रिय नवा पशूना कामाय पशुवा प्रिया आत्मनस्तु कामाय पशुवा प्रिया नवारे नवा कामाय काोका प्रिया आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया नवारे देवानं कामाय देवा कामाय देवा प्रियात्मन का प्रियाव नवा वेदना काेद प्रियाव्यात्मनस्तु काेद प्रियाव नवा ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रिंतरात्मनस्तु कामाय ब्रह्मप्रियं भवति प्रियं नवाए क्षत्राण का प्रिंत्मस्तु काम क्षत्र प्रिमरे काम सर्व प्रिंवतमस्तु काम सर्व प्रियति आत्मा द्रष्ट्य श्रोतव्यो मंत्यो निदिध्यासीत्यो मैत्रियेय बृहदारण्यकोपनिषत् चौथे अध्यायते पांचवे ब्राह्मण का छठवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता सब अपने सुख के लिए प्रतिक्षण लगे हैं जुटे हैं सर्वेश भूता नाम नृप इतरे पत्य वित्ता तद बल्लभ तय बही दसव स्क अध्याय का पचासवा श्लोक जितना भी सामान हम चाहते हैं जड़ सामान या माँ बाप बेटा स्त्री पति ये सब अपने सुख के लिए अपने सुख के लिए और एक्टिंग करते हैं हम आपका सुख चाहते हैं हर व्यक्ति एक दूसरे को बेवकूफ बना रहा है हम आपका सुख चाहते हैं अरे दूसरे का सुख वो चाहेगा जिसको अपना सुख माने भगवत प्राप्ति हो गई होगी वो महापुरुष और भगवान ये दोनों दूसरे का सुख चाह सकते हैं और जो स्वयं भिखारी है अभी अपना सुख मिला ही नहीं है वो दूसरे को क्या देगा मान लो कोई भिखारी उसकी झोली में कुछ नहीं है और किसी ने कहा हमको हो, हो, हो, लड़की की शादी है सब जो कुछ कमाए हो दे दो हो दे दू हाँ दे, दूं। हाँ दे दूं। ले ये क्या मजाक है मजाक क्या है भाई मेरे पास और कुछ है ही नहीं झोली खाली है एक दूसरे से आनंद चाहते हैं लोग के दोनों भिखारी हैं आनंद का का कल्पना भी नहीं आनंद तो भगवान के पास है वो तो भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगा उसके लिए तो प्रयत्न ही नहीं किया बस एक दूसरे से मांग रहे हैं आनंद अनंत जन्म बीत गए यही नाटक करते एक दूसरे को धोखा देते स्वयं धोखे में आते तो आनंद के हेतु ही अपने आनंद के हेतु ही प्रत्येक जीव प्रयत्न कर रहा है और भगवान और जीव दोनों पिता पुत्र के संबंध के साथ साथ एक उम्र वाले हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं है ये तो कहा जाता है ये तो वायु मान जायन्ते जायंते तो जायन्ते माने जन्म होता है आ, जन्म माने जानते हैं आप लोग जनी धातु है संस्कृत में उसका अर्थ है प्रादुर्भाव जनी प्रादुर्भावे माने प्रकट होना बनना नहीं नया नहीं बना प्रकट हुआ जैसे भगवान प्रकट होते हैं है भय प्रकट कृपाला, ऐसे ही हम लोग भी प्रकट होते हैं हम माँ बाप या भगवान ने किसी ने हमको बनाया नहीं और कोई हमारा नाश भी नहीं कर सकता भगवान को भी चैलेंज है हा अजो नित्य शास्व पुराणा पुराण वेद कह रहा है कठोपनिष पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का अठारहवा मंत्र और गीता भी कह रही है यही अजो नित्य शास्व पुराणा दूसरे अध्याय का बीसवा श्लोक वेदांत भी कह रहा है यही न आत्मा श्रुतेर नित्यवाचाब्य दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सत्रहवा सूत्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है कोई विनाश नहीं कर सकता न किसी ने बनाया है और न ना कोई नाश कर सकता है नायम हंति भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा था दूसरे अध्याय में बाय वान गृहना तरों पर था शरीराणी बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि दे गीता दूसरे अध्याय का बाईसवां लोग जैसे आप लोग कपड़ा बदलते रहते हैं ऐसे ही आत्मा का एक कपड़ा है शरीर मरना मैने कपड़ा बदलना ओ आत्मा कैसे मरेगा न इनम छिंदंत शस्त्राणी न इनम धति पावका न चैनम प्ले दोषय अच्छे मदाह मकलेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थान सनातन आग नहीं जला सकती पानी गीला नहीं कर सकता वायु सुखा नहीं सकता ऐसी है ये आत्मा भगवान का अंश तो भगवान हमसे सीनियर नहीं है हाँ हम पिता इसलिए कहते हैं कि वो पिता वाला काम करता है हमारा उसने हमको शरीर दिया हमारे कर्मों का हिसाब रखता है कर्मों का फल देता है मां के पेट में हमारी रक्षा किया हमको इंद्रिय मन बुद्धि दिया और पैदा होते ही मां के अस्तन में दूध बना दिया कि अभी दांत नहीं है रोटी दाल कैसे खाएगा फिर संसार बनाया हुआ हमको दे दिया अनेक खाद्य पदार्थ और हर समय हमारे साथ रहता है संसारी बाप एक बेटे को कई घंटे गोद में लेता है कई घंटे अरे आठ घंटे तो ऑफिस में रहता है या दुकान पर रहता है फिर आठ घंटे सोएगा और दो चार घंटे शरीर का भी काम करेगा माँ बाप बीबी बेचों से मिलेगा थोड़ी देर बेटे को मिलेगी ये ये ये कर लेता है बस आओ वो हमारा बाप देखो सदा हमारे साथ हम कुत्ते बने गधे बने सब जगह साथ तो भगवान और हम दोनों अनाध्यन शाश्वत हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है हम अल्पशक्तिमान हैं, वो मायाधीश है हम मायाधीन हैं, वो नियामक है हम नियम्य हैं, वो शासक है हम शास्त्र हैं। वो अंशी है हम अंश है वो भरता है हम भृत्य है अनेक अंतर भी है वो सत्य संकल्प है जब चाहे शरीर धारण कर ले जब चाहे बिना शरीर का हो जाए और शरीर में भी जब चाहे तो कान से देखे कान से सूघे कान से स्पर्श करे कान से सोचे कान से सब काम कर ले इसी प्रकार आंख से भी अंगान्य सकले इंद्रिय वृत्ति मंत्री गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजाम ब्रह्म संहिता एक अंग से सब इंद्रियों का काम कर ले बिना किसी अंग के भी पादो जवनो ग्रहीता पश्चात चक्षु सो त्य करना सबे तिवेद्यम हा अपाणिपाद पाणी नहीं है पकड़ता है पैर नहीं है दौड़ता है आंख नहीं है देखता है कान नहीं है सुनता है बिनु पग चलाई, सुनाई बिनु काना। कर बिनु कर्म कराना आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु जीवा भक्त ता बड़ जोगी औ तनु बिनू परस नयन बिनु देखा और ग्रह बिनु बास आशेखा आस सब भात अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी शंकराचार्य कहते हैं कि वो सगुण साकार ब्रह्म होता ही नहीं ये भी कहते हैं और जब केनो केनोपनिषद का भाष्य करने लगे शंकराचार्य केनो केनोपनिषद में एक कथा है तीसरे खंड के पहले मंत्र दूसरे मंत्र तीसरे मंत्र चौथे पांचवें छठ में, में सातवें आठवें नौवे दसवें ग्यारहवें बारहवें बारह मंत्रों में वो कथा है एक बार देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की और अहंकार हो गया देवताओं को कि तो हमने जीता ब्रह्म देवे भ्यो विजिज्ञे तीसरे खंड का पहला मंत्र जीत जीतवाया जी तो भगवान ने लेकिन वो समझे कि हमने अपने बल से जीता तो भगवान ने कहा इनको कैंसर हो गया इलाज करना पड़ेगा तो एक यक्ष का स्वरूप धारण करके आकाश में भगवान खड़े हो गए करोड़ों सूरज का तेज तो तेज तो देवताओं के है ही है और फिर इंद्र का तेज लेकिन इतना बड़ा तेज तो किसी का नहीं है स्वर्ग सम्राट देवराज इंद्र का भी तो देवताओं ने देखा ये कौन है भाई आपस में मीटिंग किया तो खास खास एक अग्नि देव है एक वायु देव है तो लोगों ने पहले अग्नि देव से कहा कि आप प्रकाश के स्वरूप है प्रकाश जो गुण है वो अग्नि का गुण है? होता है ना अग्नि में दो गुण है दाहकत्व प्रकाशकत्व ऐसे ही भगवान में दो गुण है एक तो आनंद की लीला करते हैं भक्तों के साथ ये प्रकाश का गुण है उनका और अग्नि वाला गुण है ये संसार दुखमय प्रकट करते हैं दो विरोधी धर्म को अग्नि देवता गए भगवान ने पूछा कोशली तुम कौन हो है? हमको नहीं जानते आप अरे रो आपसे जात बेदा मैं अग्नि हूं क्या कर सकते हो तुम मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूं अच्छा तो तृणम निदे एक सूखा तिनका रख दिया उसी यक्ष ने माने भगवान ने और कहा जलाओ हसे अग्नि इसको जलाने के लिए हमको चैलेंज कर रहे हो जलाने चला तो स्वयं ठंडा हो गए बर्फ बन गया अग्नि देवता जीरो पो हो गया उसका टेम्परेचर बड़ा किसी आया अरे मैं तिनका नहीं जला सका ये कौन है भागा वहां से स्वर्ग में आया देवताओं ने पूछा अग्नि महाराज वो कौन थे मुझे नहीं मालूम बेचारा क्या बोलता तो लोगों ने कहा वायु से महाराज आप जाकर देखिए पूछिए कौन है अग्नि महाराज तो बता ही नहीं रहे वो भी गए वो भी आकर के बोले उनको भी पता नहीं था कि अग्नि की इतनी इंसल्ट हो चुकी है उनसे पूछा आप कौन है ने मैं वायु हूं आप क्या कर सकते हैं मैं सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूं अच्छा उनके सामने भी वही तिरण रख दिया सूखी घास, घासको उड़ाइए तो वो जड़ हो गया खुद नहीं हिल डुल सका बेचारा थोड़ी देर हो बड़ा परेशान हुआ कि मुझको क्या हो गया है। तो भगवान ने छोड़ दिया उसको भागा वहां से वो भी लोगों ने पूछा भाई महाराज वो कौन थे उन्हें कहा मुझे नहीं मालूम लोगों ने कहा आप क्या करें महाराज से कहा जाए इंद्रदेव से महाराज वहां पे ही जाओ पता लगाओ ये कौन है इंद्र जैसे गए वहां पहुंचे नहीं कि वो भगवान गायब हो गए अंतर्धान हो गए उससे बात भी करना पसंद नहीं किया भगवान ने अग्नि से तो बात किया वायु से बात किया इंद्र से बात भी नहीं किया दर्शन भी नहीं दिया ठीक से देखा जरूर अरे देखा तो सभी देवताओं ने दूर से तो वहां पर मवतीम उमाम भगवान की एक शक्ति प्रकट हुई देवी भगवती अभी तो ये लड़का था अब लड़की खड़ी हो गई यहां उनसे पूछा माताजी आपके पहले यहां जो थे वो कौन थे वो भगवान थे श्री कृष्ण थे वो तुम लोगों को बड़ा अहंकार हो गया था न इसीलिए वो आए थे चौथे खंड का पहला मंत्र के ना भाष्य किया शंकराचार्य ने और इस कथा को माना शंकराचार्य ने कि हाँ भगवान थे वो सगुण साकार वो ब्रह्म ही थे हमारे ही ब्रह्म थे माना और यह भी कहा सा नित्य में सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते वो जो माता जी प्रकट हुई थी वो सदा सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ रहती हैं यानी ब्रह्म सर्वज थे वो जो आए थे और ईश्वरे बज्री भवति और उन भगवान की इच्छा से तृण भी वज्र बन जाता है हिल नहीं सकता अनंत कोटि वायु अग्नि लग जाए अरे उन्हीं की शक्ति पाकर सब देवता लोग बड़े बड़े बलवान बने हैं श्रीमदूर्जित तदेवावगत मम तेजोस संभव गीता तमेव मनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदम विभा कह रहा है श्वेता चुतरोपनिषद उनकी शक्ति पाकर ये बड़े बड़े शक्तिमान बने हैं उनमें विशेष शक्ति है भगवान की हम लोगों में भी है अंश है उनमें अधिक है देवताओं में लेकिन जैसे हमारे यहां ये बल लगे हैं ये पावर हाउस को चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो अपने हाथ स्विच ऑफ कर दे तो सब जीरो बटे आई से ही वो पावर हाउस है भगवान इसलिए शंकराचार्य दोनों बातें करते हैं हमारा ब्राह्मण केवल निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है और केनो परिषद में कहते हैं हाँ, हाँ वो जो आए थे वो भगवान ही थे ब्रह्म थे हाँ? अरे इतना बड़ा आश्चर्य तो हम बता दें ब्रह्म सूत्र के भाष्य करने लगे शंकराचार्य तो न अणु अतछ्रुत रित चे न इतराधिकारात दो तीन इक्कीस ध्यान दो सब लोग इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उन्होंने एक वेद मंत्र कोट किया सवा एस महानज आत्मा योजन विज्ञान मय ये चार चार बाईस बृहदारण्य को पिषद का मंत्र है तो इस मंत्र में चार शब्द है सर्वेश्वरा सर्वस्वीपति सर्वश्य ये चारों शब्द भगवान के बाचक हैं जीव के नहीं तो इस वेद मंत्र को ना अ में उन्होंने कोट किया कि ये भावार्थ है आत्मा शब्द भगवान के लिए भी आया है वेद में और जीव के लिए भी आया है जहां भगवान के लिए आया है वहां भी आत्मा लिखा है और जहां जीव के लिए आया है वहां भी आत्मा लिखा है तो वेद कहा का नण हूं अत अगर ये कहो कि आत्मा जीवात्मा अणु नहीं है क्योंकि वेद में कहा गया है आत्मा विभु है व्यापक है सर्व व्यापक ब्रह्म है तो चे न ऐसा नहीं है इतना अधिकारात वो भगवान के लिए आत्मा शब्द है जो सर्व व्यापक लिखा है तो ये सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने भी मान लिया और इस वेद मंत्र को कोट किया ध्यान दीजिए ये इक्कीसवां ब्रह्म सूत्र है अब इस ब्रह्म सूत्र के आगे आठ सूत्र और बोलो ये जीवात्मा अणु है ये सिद्ध करने के लिए ने सूत्र बनाए हैं उत्कांत स्वात्म और तीसरा ये है न अणु अतछ्रुतचे न इतराधिकारात एक कैसवा फिर स्वशब्दो मानाभच फिर अविरोधस चंदनवत फिर अवस्थित बैसे अभ्युपगमात हृदय ही फिर गुणाद वोकवत फिर व्यतिरको गंधवत फिर पृथ गुप देशात तथा चर्शयत फिर पृथ्वुपात ये अट्ठाइसवा सूत्र यहां तक तो मानते गए कि जीवात्मा अणु है अणु है अणु है अब उन्तीसवा सूत्र जब आया तो तदगुण प्रागे नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये जीवात्मा परमात्मा ही है और सर्व व्यापक ही है और वही सूत्र जीवात्मा का बोधक कह दिया जो ब्रह्म बाचक कहा था चार चार बाईस तो क्या जीवात्मा सर्वेश्वर है सर्वस्याधिपति है एक ही वेद मंत्र को एक जगह भगवान बाची कह दिया एक जगह जीव बाची वही आठ ही सूत्र के अंदर भूल गए क्या हुआ पता नहीं अरे एक वेद मंत्र का दो अर्थ कर दिया यमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुत नैश ब्रुते न लभ्यस्त आत्मा ब्रुतते तनुग् ये कठोपनिषद में भी मंत्र है एक दो तेईस और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है तीन दो तीन तो कठोपनिषद में अलग अर्थ किया जिस परमात्मा को वरण करता है मुंड को पंचद में अर्थ किया जो वर्ण करता है करता कारक एक ही वेद मंत्र का दो अर्थ अस्त तु छोड़िए महापुरुषों की ओर भगवान की बातों में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए भगवान निराकार भी है साकार भी है निर्गुण भी है सगुण भी है निर्विशेष भी है सब विशेष भी है करता भी है अकर्ता भी है सृष्टि करता भी है वो सबके भीतर भी है सर्व व्यापक भी है सबसे बाहर गोलोक में भी है वो बड़ा भोक्ता है और वो अभोक्ता है परम भोगी परम जोगी दो विरोधी धर्म है उसमें अज है जन भी लेता है अरे वो एक शरीर स्वेच्छा से धारण करने वाला उसके लिए वेद कहता है त्व जीर्णो दंडे न बंचसी तवम स्त्री त्व कुमान त्व कुमार उतवा कुमारी त्व जीर्णो दंडे न बंचसी श्वेता चतरोपनिषद चौथे अध्याय का तीसरा मंत्र वो सब कुछ है जो चाहे बन जाए सदसन मिश्र जोनिषु भागवत में कहा गया वो क्षुद्र जोनियों में भी जन्म ले लेता है मत्स्यावतार कछपावतार सुवतार और मनुष्यों में भी लेता है रामावतार कृष्णावतार और मिक्सचर भी बन जाता है नरसिंहा अवतार अरे वो क्या नहीं बन सकता तम यथा यथो पास तथा ही वह वेद कह रहा है मुद्दलोपनिषत् हम जैसा चाहे भगवान वैसा बन जाएगा ये सीधी सी बात नोट कर लो भक्त मैं माने भक्त जैसा चाहे वैसा उनको बनना पड़ेगा तुरुगा तपु प्रणय से प्रणयसे सदनुग्रहाय भागवत तीसरे स्कंद के नौवे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसा रूप धारण करना पड़ता है भक्त हे तू भगवान प्रभु राम धर्य तनुभ किए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरूप प्राकृत मनुष्यों की तरह लीला करते हैं इसलिए राम देख सुन चरित तुम्हारे जड़मो है ही बुध ही सुखारे महापुरुष लोग तो विभोर होते हैं देख के भगवान की लीलाओं को और ये थियोरिटिकल मैन जो होते हैं ना पंडित लोग हम लोग ये बुद्धि लगाते हैं आ, ये भगवान नहीं हो सकते आ, जब जब अवतार हुआ हम लोगों ने यही किया तो भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है उसको जान करके ही उसको प्राप्त करके ही जीव आनंद पा सकता है दुख से छुटकारा पा सकता है और उसकी कृपा से ही हो सकता है उसकी कृपा के लिए भी आपको कर्म ज्ञान भक्ति का मार्ग बताया गया और बताया गया कि केवल कर्म केवल ज्ञान से कुछ काम नहीं बनेगा भगवान को छोड़कर धर्म भी अधर्म हो जाता है भगवान को छोड़कर ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है और भगवान बार बार कहते हैं देखो कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का मतलब है सर्वे वेदायत यत पदमा सब वेद केवल मुझको प्राप्त करने के लिए इशारा कर रहे हैं तुम उल्टा अर्थ ले जा रहे हो मुझको छोड़ के कर्म धर्म से मोक्ष चाहते हो ज्ञान से मोक्ष चाहते हो तस्मावोत्सृज्य चोदना प्रति चोदना प्रवृत्त निवृत श्रोतव्यम श्रुतमे चमेक शरण मात्म सर्वदेना या सर्वात्म भावन यया सकु भया भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था ये वेद का विधि निषेध कर्मकांड ये सब छोड़ो ये बांधने वाला है और बांधेगा तुमको बस मे एक मेव शरणम एक भी लिखा और एव भी केवल मुझे एक के ही शरण में आ जाओ और सब भूल जाओ ये विधि निषेध जो है ये काम नहीं देगा हम बताए वो विधि निषेध करो क्या स्मरतव्य सततम विष्णु न जा तुचित सर्वे विधि निषेधा रेतो रे ब रे किंकरा पद्म पुराण विधि ये कि केवल भगवान का स्मरण करो निषेध ये कि उनको एक क्षण को न भूलो बस और विधि निषेध के चक्कर में न पड़ो किम विधत्ते कि मा यह है ग्यारहवें स्कंद के तेरहवे अध्यावें ते, स्कंद के बारहवें अध्याय का चौदहवा पंद्रहवा श्लोक किम विधत्ते कि आचष्टे किमनूद्यकल्पये इत्या हृदय लोके नान्यो मदेद कश्चन अरे कर्म ज्ञान भक्ति क्या है भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता उद्धव माम विधक्ते भी, धक्ते, भी धक्ते माम विकल्प या मेरे निमित्त जो हो बस उसी का नाम कर्म मेरे निमित्त जो हो उसी का नाम ज्ञान मेरे निमित्त जो प्रेम हो उसी का नाम भक्ति उसी से मुक्ति भी मिलेगी और परमानंद भी मिलेगा इक्कीस बयालीस तैतालीस और कोई कहे नहीं जी हमको मान लो स्वर्ग चाहिए आपकी भक्ति भक्ति नहीं करना तो हम तो कर्म करेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा अरे तू तो क्यों कर्म के चक्कर में पड़ते हो भक्ति करो स्वर्ग तो बड़े आराम से दे देंगे भगवान मुस्कुरा के यत कर्म तपसा ज्ञान श्रेयो जानग्यत सांख्य धर्मेण श्रेयोभरभक्तिगेना लसा स्वर्गापर्ग मध्भाम कथित स्वर्ग चाहो सि चाहो मोक्ष चाहो इन चीजों को तो बड़े आराम से दे देंगे भगवान कर्म का फल तप का फल योग का फल धर्म का फल जो भी हो सकता है सब मिल जाएगा भक्ति से बिना मांगे यद दुर्लभम यद प्राप्य मनसो योचरम तद्य प्रार्थितो बिना मांगे ध्यातो ददाति मधुसूदन गरुड़ पुराण केवल भक्ति करो सब कुछ मिल जाएगा तुमको यम भी य तपसा ग्यारहवें स्कंद के बीसवें अध्याय का बत्तीसवां तैतीसवां श्लोक एक जजमेंट समझ लो सब लोग हमेशा के लिए कि दैवी गुणमयी मम माया दूरतया मा मे वजे प्रपद्यंते मेरी माया है जिसके अंडर में सब लोग हैं वो मेरे बराबर है मैं उसको शक्ति देता हूं इसलिए इसलिए मैं जब इशारा करूंगा तभी माया जाएगी मेरी कृपा के बिना और कोई मार्ग नहीं माम ये गीता कह रही है सातवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक और भागवत भी यही कह रही है ये शाम स एवं भगवान दया धनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्भ्यली कम ते दुस्तरा मत च देव माया नान्य ममाह मितिधि श्री गाल जो भगवान की शरण में जाएगा उसी की माया जाएगी जो शरीर को अपना मानकर मैं शरीर हूं इस भावना से जो संसार में सुख ढूंढ रहा है उसकी माया कभी नहीं जा सकती कोई कर्म करो धर्म करो यज्ञ करो तप करो व्रत करो कुछ करो अरे नया स्वर्ग बना देने की शक्ति परि विश्वामित्र में हो हाँ। एक राजा के लिए नया स्वर्ग बना दिया इतनी शक्ति भगवान बनाते हैं स्वर्ग तो लेकिन माया नहीं गई वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेके वशिष्ठ के आश्रम के पीछे रात को 12 बजे छुप गए देखो ये दुश्मनी जबकि 20 बार युद्ध किया हार चुके थे और कहते थे ब्रह्म थे जो बलम बलम अरे वो ब्राह्मण है इसीलिए जीत जाता है हम क्षत्रिय है इसलिए हार जाते हैं त्रिशंकु का नाम सुना होगा आप लोगों ने एक राजा थे वो वशिष्ठ के पास गए कि हमको स्वर्ग भेज दीजिए हम देखना चाहते हैं वशिष्ठ ने कहा भाई ये कानून नहीं है भगवान का मरने के बाद भेज देंगे नहीं नहीं हमको तो अभी जाना है दोनों ने कहा भाग गदा विश्वामित्र के पास गए उन्होंने कहा ऐसा गाय मैं भेज देता हूं उन्होंने अपनी शक्ति से भेजा स्वर्ग की ओर वशिष्ठ ने अपनी शक्ति से रोक दिया तो वो स्वर्ग और मृत लोग के बीच में रुक गया बेचारा अटक गया तो वहीं पर स्वर्ग बना दिया प्रशंकु के लिए विश्वामित्र ने लेकिन माया नहीं गई अफसरा में आसक्त हो गए माया नहीं गई माया तो भगवान की कृपा से ही जाएगी योगी लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं अब आजकल तो हमारे देश में देखो योगियों की भरमार झुंड है टीवी पर आप लोग देखते होंगे योगी राज बड़े-बड़े डिग्रियां हैं उनकी और योग शब्द का अर्थ भी कोई नहीं जानता भगवान श्री कृष्ण ने योग शब्द का अर्थ बताया एतावान योग आदिष्टो मत्ष्य सनकादि भी सन परमहंसों ने योग का अर्थ बताया भगवान कह रहे हैं वो मेरे शिष्य थे सनका दरमहंसो मन आकृष्य मैथा ग्यारहवें स्कंद के तेरहवे अध्याय का चौदाहवा श्लोक सबसे मन को हटाकर मुझ में लगा दे ये योग है योग माने जीवात्मा परमात्मा का मिलन संयोगो जो ग्युक्तो जीवात्मा परमात्मो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए ये योग है और बाकी जोग तो योग तो वियोग है झुंझाना नाम भक्ता प्राणायाम आदिर्मन अक्षीण बासनम राजन् दृश्य ते पुनरुत्थित दस इक्यावन इकसठ एक भागवत कितने ही बड़ा जोगी हो लेकिन बासना को नहीं मिटा सकता वो फिर गिरेगा अक्षीण बासनम परीक्षित दृष्ट थे पुनरुत्थितम फिर बासना हो उसको गिरा देगी संसार में चौरासी लाख में अथात आनंद दुघम पदां बुज हंस नरबिंद लोचन सुखन विश्वेश्वर योग कर्म भिस तन्माया देता न मानना में बड़े बड़े धर्मात्मा और जोगी अपने बल से माया को पार करना चाहे हजारों जन्म प्रयत्न किया लेकिन गिर गए नहीं प्राप्त कर सके तपस्विनो हो ग्यारावंत तपस्विनो दान परशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधसु मंगला क्षेम निंद विनादर्पण तस्म सुभद्रश्रभसे नमो नमः भागवत दो चार सत्र मिचता नकुतो भय योगिना नृपन निर्णीत हरेर्नामा कीतनम दो एक ग्यारह योगियों को भी श्री कृष्ण भक्ति करनी पड़ती है तब माया निवृत्ति होती है पूरे भूमन बहबो पिजोगी नहले बड़े बड़े योगियों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की अष्टांग योग होता है यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये आठ होते हैं योग में पुरेह बहवो भूमन बहवोपिजोगि तदर्पित खिल कर्म लब्धया विबुद्य भक्त कथोपनीतया प्रचे गतिम पर दस के चौदाहवे अध्याय का पांचवा श्लोक प्राचीन काल में सत्युग वगैरा में योगियों ने बड़ा प्रयत्न किया कि हम बिना भगवान की हेल्प के माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे नहीं हो सके तो कर्म हो धर्म हो योग हो ज्ञान हो कोई मार्ग हो माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता केवल भक्ति से ही काम बनेगा लेकिन क्यों जी ये पंचकोश कैसे जलेगा और पांच ऋण हैं। मनुजी महाराज कहते हैं देव ऋण ऋषि ऋण पितृण भूत ऋण नृऋ ऋण इनसे उण कैसे होगा जीव आपकी भक्ति करने से ये सब कैसे बात बनेगी बनेगी फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की